शुण शुण तो भयामन मेरा यामरा टॉक्स ऑन दॉन्फ रिवन एटवर्क इंटरनेशनल पूना इंडिया डिस्कोर्स नंबर ट्वेल्व आप कृष्ण क्राइस्ट कबीर सभी पर क्यों बोल रहे मैं सभी हूं तुम भी सभी हो मुझे याद है तुम्हें याद नहीं इतना ही भेद है मनुष्य की सारी वसियत तुम्हारी मनुष्य की ही क्यों अस्तित्व की सारी वसियत तुम्हारी है जो भी आज तक हुआ है सब तुम्हारा है और जो कल भी होगा वह भी तुम्हारा है तुम्हारे भीतर सारा अतीत छिपा है और सारा भविष्य भी बुद्ध भी तुम्हारे भीतर हुए महावीर भी और आने वाले बुद्ध भी तुम्हारे ही भीतर जगेंगे जन्मेंगे जियेंगे चलेंगे उठेंगे बोलेंगे तुम इस विराट के साथ एक हो इस बात की याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं सब पर बोल रहा हूं मनुष्य ने पुराने दिनों में बहुत संकीर्ण घेरे बना लिए थे उन्हें तोड़ देना जरूरी है जो कबीर को मानता है वह कबीर के घेरे में बंद हो जाता है जो क्राइस्ट को मानता है वो क्राइस्ट के घेरे में बंद हो जाता है ऐसे छोटे छोटे डबरे लोगों ने बना लिए मैं सारे डबरे तोड़ रहा हूं ताकि साजश प्रकट हो कबीर का अपना ढंग है और कृष्ण का अपना महावीर का अपना और मोहम्मद का अपना ये ढंग के ही भेद है लेकिन जो जीवन धारा, जो रस गंगा बही वह तो एक ही है ये एक ही रस गंगा के अलग अलग घाट अलग अलग तीर्थ तुम उन्हें अलग अलग देखना बंद करो इन्हें अलग अलग देखकर बड़ी अड़चन पैदा हुई धर्म के नाम पर बहुत खून बहा धर्म के नाम पर बहुत अधर्म हुआ है और धर्म के नाम पर बहुत सीमाएं पाखंड औपचारिकताएं क्षुद्रताएं निर्मित हो गई वे सब तोड़ देनी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च इनके होने के ढंग कितने ही अलग हों लेकिन जिसके लिए ये निर्मित वह मालिक एक है उस मालिक की तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं फिर जिसे जिस भांति रुच जाए रुचि भर का भेद होगा किसी को कृष्ण का ढंग रुचता है तो जरूर उसी ढंग से चले उसी बांसुरी के स्वर पर नाचे किसी को बुद्ध का ढंग रुचता है तो बुद्ध के साथ जोड़ने नाता लेकिन स्मरण सदा रखे कि डबराना बन जाए तुम्हारा बुद्ध का प्रेम इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें महावीर मोहम्मद क्राइस्ट जर्थुस्त्र समा जाए प्रेम अगर छोटा हो तो घृणा हो जाता है छोटा होने के कारण ही घृणा हो जाता है इस पृथ्वी पर सारे लोग प्रेम करते हैं फिर भी घृणा का राज्य क्या होगा का कारण सारे लोगों का प्रेम छोटा छोटा है छोटा प्रेम घृणा बन जाता है प्रेम तो बड़ा ही हो तो प्रेम रहता है प्रेम तो विराट ही हो तो प्रेम रहता है प्रेम का विराट होना उसकी अनिवार्य लक्षणा है आंगनों से प्रेम ना करो आंगनों में रहना भी पड़े तो रहो लेकिन प्रेम तो आकाश से ही हो तुम्हारे आंगन में भी जो आकाश है वो विराट का ही हिस्सा है तुमने एक दीवाल बना ली है तुम्हारी दीवाल अपने ढंग की है किसी ने पत्थर रख लिए किसी ने ईटें जोड़ ली किसी ने संगमरमर की दीवार बना ली मगर ये दीवारों का भेद है वो जो आकाश तुम्हारे आंगन में उतरा है उसमें कुछ भेद नहीं किसी का आड़ा है आंगन किसी का तिरछा है और किसी ने कोई और रूप दिया है ये तुम्हारी मौज तुम्हारा आंगन तुम जैसा चाहो बनाओ जिस आकृति में चाहो बनाओ लेकिन याद रखना जो आकाश उतरा है उसका कोई आकार नहीं आकाश निराकार निराकार भूल गया आकार हाथ में पकड़ कर रह गया आंगन तो भूल ही गया क्योंकि आंगन तो आकाश का अंग है आंगन को घेरने वाली दीवार महत्वपूर्ण हो गई ऐसे तुम हिंदू बने मुसलमान बने जैन बने ईसाई बने और जितने तुम मुसलमान बन गए हिंदू बन गए जैन बन गए उतने ही तुम कम आदमी हो गए आदमी बनो सारी वसियत तुम्हारी है कुरान भी गूंजे तुम्हारे भीतर और गीता का भी गीत उठे सब तुम्हारा है इतने विराट में से तुम क्षुद्र को चुनके दरिद्र क्यों होना चाहते हो लेकिन अहंकार क्षुद्र के साथ ही संयोग बना पाता है विराट से सहयोग बनाए तो मौत हो जाती अहंकार को मिटना पड़ता है बूंद सागर से दोस्ती बनाएगी तो खो जाएगी इससे लोग डरते इससे लोग छोटे छोटे आयोजन कर लेते और फिर जब तुम एक छोटा सा आयोजन कर लेते हो तो उससे भिन्न जो है सब विपरीत मालूम होने लगता है जो तुम्हारे साथ नहीं वो दुश्मन मालूम होने लगता है फिर राजनीति पैदा होती धर्म तो नष्ट हो जाता है ये तो राजनीति की भाषा है कि जो मेरे साथ नहीं हो वो मेरा दुश्मन जो मेरा गीत ना गाए वो मेरा दुश्मन जो मेरी बांसुरी ना बजाए, वो मेरा दुश्मन जो मेरे ढंग से न नाचे वो मेरा दुश्मन तो दुनिया में मित्र तो कम रह जाते हैं दुश्मन बहुत हो जाते और ये सारा जगत परमात्मा से व्याप्त है इस परमात्मा तो मैत्री ही बनाओ सिर्फ और ख्याल रखना लाल रंग लाल है हरा रंग हरा है नीला रंग नीला है भिन्न है बहुत मगर फिर भी अभिन्न है क्योंकि है तो सभी एक ही प्रकाश के अंग एक ही इंद्रधनुष के हिस्से और दुनिया सुंदर है क्योंकि सतरंगी है यहां बहुत रूपों में बुद्ध का अवतरण हुआ है बहुत रूपों में दिया जला है परवाने इसकी फिक्र नहीं करते कि दिया मिट्टी का है कि सोने का है परवाने तो दिए को पहचानते हैं और दिए के साथ जोड़ लेते दोस्ती और मिट जाते दिए की ज्योति को पहचानते तुम ज्योति को पहचान सको इसलिए इन सब की बात कर रहा हूं तुम विराट हो सको इसलिए इन सब की बात कर रहा हूं छोटे ना बनो अते जमे जहां में हम न मानेंगे कभी एक ही साकी रहे और एक पैमाना रहे इतनी बड़ी दुनिया में इतने विस्तीर्ण विराट में इतने असीम में तुमने भी क्या जिद कर रखी कि एक ही साकी रहे और एक ही पैमाना रहे तुमने भी क्या जिद कर रखी कि इसी मधुशाला से पिएंगे जबकि सब तरफ उसका मधु बरसता हो वस्ते वजमे जहा में हम न मानेंगे कभी एक ही साथी रहे और एक पैमाना रहे सब सुराहियों से पियो सब मधुशालाएं तुम्हारी सब मंदिर मस्जिद तुम्हारे जहां मौज हो वहां प्रार्थना करो जो निकट पड़ जाए वहां पूजा करो जरा उठो और तुम चौंक के पाओगे कि अगर तुम मंदिर में भी पूजा कर पाते हो और मस्जिद में भी और गुरुद्वारे में भी और शिवालय में भी और सत्यालय में भी तुम अचानक पाओगे तुम्हारे हृदय का विस्तार होने लगा तुम्हारी प्रार्थना बड़ी होने लगी फैलने लगी विस्तीर्ण होने लगी छोटी छोटी प्रार्थनाएं लिए चल रहे हो इतना बड़ा आकाश मिल सकता है तुम जमीन पर सरक रहे हो और तुम मुझसे पूछते हो कि आप कृष्ण क्राइस्ट कभी सभी पर क्यों बोल रहे एक और मित्र ने पूछा है उन्होंने पूछा है कि अतीत में तो कोई बुद्ध पुरुष दूसरे बुद्ध पुरुषों के वचनों पर नहीं बोला उनकी तुम उनसे पूछ लेना मेरे लिए तो कोई दूसरा नहीं जब बुद्ध पर बोलता हूं तो बुद्धि हो जाता हूं अभी राज्य पर बोल रहा हूं तो राज्य भी हो गया मेरे लिए कोई दूसरा नहीं वे क्यों नहीं बोले दूसरों पर तुम्हारा कहीं उनसे मिलना हो जाए उनसे पूछ लेना मैं क्यों बोल रहा हूं इसका उत्तर तुम्हें दे सकता हूं मेरे लिए कोई दूसरा नहीं बुद्धत्व का स्वाद एक है जैसे सब सागर नमकीन है ऐसे बुद्धत्व का स्वाद एक है बाहर से चखो तो प्रेम भीतर से चखो तो ध्यान अपने भीतर जाके उतर के चखो तो ध्यान उसका स्वाद है और अपने बाहर किसी को बांट दो तो प्रेम उसका स्वाद है एक पहलू सिक्के का प्रेम है एक पहलू ध्यान है कुछ बुद्धों ने एक पहलू को जोर दिया कुछ बुद्धों ने दूसरे पहलू को जोर दिया क्योंकि एक को पालने से दूसरा अपने आप मिल जाता है बुद्ध ने कहा ध्यान पालो प्रेम अपने से उपलब्ध होता है और मीरा ने कहा प्रेम पालो ध्यान अपने से उपलब्ध होता है तुम एक पालो दूसरा अपने से मिल जाता है मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि चाहो तो, तो तुम दोनों भी एक साथ पा लो जो तुम्हारी मर्जी हो एक से चलना है एक से चलो दूसरा मिल जाएगा दोनों को एक साथ पाना हो तो दोनों को एक साथ पा दो मेरे लिए कोई दूसरा नहीं मित्र ने यह भी पूछा है और यही नहीं कि आप दूसरे बुद्ध पुरुषों के वचन पर बोलते हैं आप ऐसे लोगों का काव्य भी उद्धरण कर देते हैं जो बुद्ध पुरुष नहीं मेरे लेखे यहां कोई भी नहीं है जो बुद्ध पुरुष ना हो तुम्हें पता ना होगा हो तो तुम वही सोए सोए हो तंद्रा में हो खोए खोए हो मगर हो तो तुम वही बुद्ध ने कहा है जिस दिन मैं बुद्ध हुआ उसी दिन मेरे लिए सारा अस्तित्व बुद्ध हो गया मैं भी तुमसे यही कहता हूं ये हो सकता है कि जिन कवियों की पंक्तियां मैं उद्धृत करता हूं उन्हें भी याद ना हो कि वे कौन है मगर मैं अपने को जान के अपने को पहचान के इस पहचान को भी पा लिया हूं कि सबके भीतर वही बोल रहा है और कभी कभी सोए हुए आदमी से भी उसकी ऐसी प्यारी पुकार उठती और कभी कभी सोया हुआ आदमी भी ऐसे प्यारे शब्दों में उसके अनुगुंज कर जाता है वस्तुतः जो भी श्रेष्ठ काव्य है वो कवि के द्वारा निर्मित नहीं होता कवि से सिर्फ बहता है उस घड़ी में कवि मिट गया होता है और परमात्मा ही होता है ज्यादा देर यह बात नहीं टिकती फिर कवि लौट आता है न केवल लौट आता है बल्कि अपनी कविता पर जो उसकी नहीं है उससे आई है उससे दही है उसका दावेदार हो जाता है उस पर हस्ताक्षर कर देता है कि मेरी कविता है लेकिन जगत के सारे विचारशील कवियों ने यह कहा है कि जो भी हमसे श्रेष्ठ पैदा हुआ है वह हमसे नहीं आया हमसे पार कहीं से आया है रविनाथ ने कहा है कि जो भी श्रेष्ठ है मेरे गीतों में वह मेरा नहीं कहीं कहीं कोई पंक्ति जो अद्भुत स्वरणमयी हो उठी है वह मेरी नहीं उसमें चमक किसी और ही रोशनी की है हां, मेरे ओठों का उपयोग हुआ है ऐसा ही समझो कि तुम तो अपनी कलम से गीत लिखते हो अगर कलम भी बोल सकती होती तो कहती है कि गीत मैंने लिखा है कलम बोल नहीं सकती बस इतनी ही दिक्कत है कलम भी बोल सकती होती तो झुंझुट खड़ी हो जाती कलम कहती कि मेरे बिना तो नहीं लिखा ना मैंने लिखा है मैं मालिक हूं कभी अपने गहरे छलों में सिर्फ कलम हो जाता है इसलिए हम सदा से मानते रहे कि वेद अपौर से उनको किसी पुरुष ने नहीं लिखा इसका यह मतलब नहीं है कि पुरुष ने नहीं लिखा पुरुषों ने ही लिखा है क्योंकि लिखावट तो जब भी होगी कलम से ही होगी कलम तो चाहनी ही होगी बिना कलम के कैसे लिखोगे लिखा तो पुरुषों में ही है मनुष्यों नहीं है मगर जिन्होंने लिखा था लिखते क्षण में वे मिट गए थे द्वार हो गए थे उनके पार से आकाश झलका चांदारों ने रोशनी फेंकी थी परमात्मा उनसे बोल सका था उनमें जगह दे दी थी राह से हट गए थे बाधा न रहे थे अवरोध हटा लिए थे कहा था मैं मौजूद हूं मेरा उपयोग कर लो उपकरण हो गए थे निमित्त मात्र थे जैसे कलम निमित्त मात्र कलम लिखती नहीं कविता सिर्फ निमित्त है लिखने में लिखी जाती है कविता उससे मगर आती कहीं और से वेद भी अपौर नहीं है कुरान भी अपौर और बाइबल भी मगर वेद कुरान और बाइबिल मान भी नहीं मेरे देख तो साधारण से साधारण कवि में भी कभी कभी अपौर तत्व उतर आता है उसकी झलक आ जाती है उसे पता नहीं इतना उसका ध्यान अभी गहरा नहीं कि पहचान ले कहां से ये स्वर आया अभी इतनी गहरी उसकी प्रज्ञा नहीं है कि प्रति कर ले कहां से किस द्वार से ये किरण उतरी सोचता है मेरी ही है दावेदार बन जाता है लेकिन जब जागेगा तो पाएगा कि मेरा कुछ भी नहीं तो ठीक पूछा तुमने कि मैं कभी कभी उनके उदाहरण भी देता हूं जिनको साधारणता कोई बुद्ध नहीं कहेगा लेकिन मैं तो वृक्षों की भी बातें करता हूं पहाड़ों की भी बातें करता हूं चांतारों की भी बातें करता हूं इनमें भी मेरे लिए बुद्ध ही सोए हुए वृक्ष में बुद्ध हरे पहाड़ में बड़ी गहरी नींद में सोए जागेंगे कभी कभी वो घड़ी आएगी जब पहाड़ भी जागेगा बुद्धत्व को उपलब्ध होगा वृक्ष भी जागेगा बुद्धत्व को उपलब्ध होगा कभी तुम भी वृक्ष थे और कभी तुम भी पहाड़ थे यात्रा करते करते अब तुम आदमी हो गए हो अब एक कदम और उठाओगे तो बुद्ध हो जाओगे तुम्हारे स्वभाव की परिभाषा क्या है स्वभाव की एक ही परिभाषा है जो अंतत तुम्हारे भीतर भी होगा वही तुम्हारा स्वभाव है जो अंतिम शिखर होगा तुम्हारा वही तुम्हारा स्वभाव है क्योंकि वही तुम्हारा अंतिम शिखर हो सकता है जो तुम्हारे भीतर सदा से अंतरतम में छिपा पड़ा था एक बीज है इसका स्वभाव तो पहचान में नहीं आता बीज तो बंद है पहचानोगे कैसे ताले पड़े हैं बीच पर द्वार दरवाजे बंद हैं कुंजी भी मिलती नहीं कोई इस बीज को फिर तुम डाल देते भूमि में फिर ये टूटता है अंकुरित होता है फिर इसमें वृक्ष पैदा होता है फिर एक दिन तुम पाते हो कि फूलों से लप गया वृक्ष अब तुम जानते हो कि ये बीज का स्वभाव क्या था ये गुलमोहर था ये जो आज सुर्ख फूलों से भर गया है ये लपटों की तरह आकाश में इसने फूल उठा दिए इन फूलों से भरा था ये इसका स्वभाव था बीज में तो पहचान न आ सका था लेकिन फूलों में पहचान न आ गया तुम बीज हो बुद्ध के फूल खिल गए मगर तुम्हारे बीज में भी यही सब भरा है तुम्हारा बीज भी इसी सब को अपने भीतर लिए तुम छोटे नहीं हो तुम कितने ही छोटे अपने को बना लिए हो मगर तुम छोटे नहीं हो तो मैं तो उनसे भी चुन लेता हूं जिनको तुम साधारणता बुद्ध पुरुष ना कहोगे मेरे लिए बुद्धों में और अबुद्धों में जो भेद बड़ा छोटा सा है जरा सा है बुद्ध जागे हैं और बुद्ध सोए स्वभाव में रत्ती मात्र का भेद नहीं और कभी कभी सोया हुआ आदमी भी ऐसी बातें बोल जाता है कभी कभी छोटे बच्चे ऐसी बातें बोल जाते हैं कि बड़े बूढ़े और सयाने मात हो जाए कभी कभी छोटे बच्चों के मुंह से ऐसी बातें निकल आती जो अभी तुतलाते जिन्हें अभी बोलना भी ठीक से नहीं आया ऐसे सत्य प्रकट हो जाते हैं कि जिनके सामने बड़े बड़े सत्य को विचार करने वाले विचारक फीके पड़ जाएं, छोटे पड़ जाएं। यही तो जिंदगी का रहस्य है इसलिए मुझे कोई अड़चन नहीं होती फिर मैं इसकी फिक्र नहीं करता कि कवि का क्या प्रयोजन कवि के शब्द ले लेता हूं अर्थ तो मैं अपने डालता हूं शायद कवि पढ़ेगा सुनेगा तो खुद भी चौंकेगा शायद ये उसके अर्थ रहे भी ना हो शायद इस भांति उसने सोचा भी ना हो उसने तो शायद शराब का गीत शराब के लिए ही लिखा हो लेकिन जब मैं उसका गीत उद्धृत करता हूं तो मेरे लिए शराब शराब नहीं रह जाती परमात्मा का आनंद रस हो जाता रसो वैसा अर्थ तुम्हें तो अपने डाल देता हूं रंग तुम्हें तो अपना डाल देता हूं सुराही में किसी की उठा लेता हूं रस तो मैं अपना डाल देता हूं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि तुम बुद्धत्व से बहुत दूर नहीं हो जरा जागने की बात है एक क्षण में भी हो सकती है और भजन भाव जग सकता है फूल खिल सकते हैं फिर उन ने यह भी पूछा है कि आपका हर शब्द काव्य है फिर आप बाहर के काव्य से क्यों उद्धरण देते हैं? कौन बाहर कौन भीतर कहां बाहर कहां भीतर ये बाहर भीतर के भेद छोड़ो यहां सब एक है यहां ना कुछ बाहर है ना कुछ भीतर है यही मेरा काव्य है जिसमें ना कुछ बाहर है ना कुछ भीतर है न कुछ अपना है ना पराया है इस एक रास्ता में डूबो लेकिन तुम्हें संकीर्ण दायरे पसंद आते तुम्हें बड़ी अड़चन होती ये बात मान के मैं कबीर पे बोलू फरीद पे बोलू रूनू पर बोलू तुम्हें बड़ी आश्चर्य होती मैं एक जैन संत पर बोल रहा था बीच में फरीद का मैंने उल्लेख किया फरीद तो मुसलमान था एक सज्जन मेरे सामने ही बैठे बड़े मस्त हो रहे थे एकदम चौके उठ के चल गए उठ के चल पड़े बाद में उन्होंने मुझे खबर भेजी कि आपने जैन संत पर बोलते समय और मुसलमान फकीर का उल्लेख किया ये बात ठीक नहीं कहा अहिंसा और कहा हिंसा कहा वितग जैन संत और कहां फरीद? कहा दोनों की तुलना की इससे हमारे हृदय को बड़ी चोट पहुंची ऐसे उछ हो गए हैं लोग उन्हें फरीद का कुछ पता नहीं है फरीद उतना ही वितग है जितने उनके जैन संत वितराग होंगे शायद थोड़ा ज्यादा ही है उनकी कठिनाई क्या है उनकी कठिनाई ये है कि उनका जैन मुनि तो पत्नी को छोड़कर चला गया और ये फकीर ने तो पत्नी नहीं छोड़ी मगर ये हो सकता है जो पत्नी को छोड़ के चला गया वो पत्नी से डरता हो भयभीत हो पत्नी के पास रहेगा तो वासना जगने की संभावना रही होगी और जो पत्नी के पास ही रहा है वो इतना वितराग हो क्या पास दूर से क्या फर्क पड़ता है पत्नी है तो रही आए भीतर की वासना दगद हो गई हो तो पत्नी से भागने की जरूरत भी क्या है कोई पत्नी से थोड़ी भागता है अपनी ही वासनाओं से अपने ही रोगों से अपने ही भीतर छिपे हुए सांप बिच्छुओं से भागता है मगर वे तो तुम्हारे साथ ही चले जाते हैं। मगर हम ऊपर से देखने के आदि हम तो लेबल लगा के बैठे लेबल लगा दिए और अपने अपने लेबल को संभाले बैठे और अपनी सीमा में दूसरे को प्रवेश नहीं करने देते मुझसे सभी नाराज है होना चाहिए था तो सभी को प्रसन्न क्योंकि मैं सभी के संतों की बातें कर रहा हूं लेकिन सभी नाराज नाराज इसलिए कि उनके ही संत की बात अगर करता तो ठीक था और संतों को बीच में ले आया सभी की प्रशंसा कर रहा हूं इससे की सीमाएं डगमगा गई इससे उन्हें बेचैनी पैदा हो गई फिर तुमने बुद्ध पुरुषों के बीच बड़े फासले खड़े कर रखे जैन बुद्ध को ज्ञानी नहीं मानते और न ही बौद्ध महावीर को उपलब्ध सिद्ध मानते औरों की तो बात छोड़ो इतने पास पास ये दोनों आदमी थे महावीर और बुद्ध फिर भी दोनों के अनुयायी दोनों को स्वीकार नहीं कर पाते तुम्हारे मन छोटे हैं संकीर्ण है तुम एक ढांचा बना लेते हो उस ढांचे में जो आ जाए बस वही ठीक मैं ढांचे मिटा रहा हूं मैं तुम्हें उस दिशा में ले चल रहा हूं जहां तुम एक दिन कह सकोगे सब ठीक जहां किसी ढांचे के आधार से ना कहोगे सब ठीक बल्कि जीवन ठीक ही हो सकता है गलत होगा ही कैसे सब ठीक क्योंकि सब परमात्मा से व्याप्त सब उसकी लीला तो गलत कैसे होगा जिस दिन तुम गलत में भी ठीक देख लोगे उस दिन समझना कि तुमने ठीक को देखा जब तक तुम्हें गलत अलग और ठीक अलग दिखता है तब तक तुमने ठीक को अभी देखा नहीं जिस दिन तुम्हें अंधेरे में भी रोशनी दिखाई पड़ेगी उसी दिन जानना कि रोशनी पहचाने हो उसके पहले तुमने रोशनी पहचानी नहीं मुझे ना तो बुद्धों में कुछ फर्क है और ना बुद्धों और अबुद्धों में कुछ फर्क है मेरी दृष्टि में कोई फर्क ही नहीं सब का है सबका स्वीकार है सबका अंगीकार है और ऐसा ही सर्वस्वीकार तुम्हारे भीतर जगे यह मेरी चेष्टा है तुमने सुख हुए बेले भी कभी सूंघे इनको मतला ना करो कितनी आजूर्दा मगर भीनी महक देते इनको ठेका करो गर्द आलूद बुझे चेहरों को भी समझा करो सिर्फ देखा ना करो हाथ के छालों का घट्टों का मदावा भी करो सिर्फ छेड़ाना करो तुमने सूखे बेले भी कभी सूखे ये सब सूखे बेले अतीत में कितने भूल खिले तुमने सूखे बेले भी कभी सूहे इनको मसला ना करो कितनी आज़ुर्दा मगर भीनी मेहत देते इनको फेंका करो सारा अतीत अपने भीतर संभाले जैसा है सारा अतीत तुम्हारा है और ध्यान रखना मैं परंपरावादी नहीं हूं मैं नहीं चाहता कि तुम अतीत से बंधे रहो मगर मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम अतीत के शत्रु हो जाओ मैं चाहता हूं अतीत को तुम अपने में संभालो और अतीत से आगे बढ़ो जितना हो चुका है वह तुम्हारा है और बहुत कुछ होना है अतीत पर रोकना मत दुनिया में दो तरह के लोग हैं एक अतीत उन्मुख वो अतीत में ही अटके रहते उनकी आंखें पीछे की तरफ फिर गई वो वेद में ही तलाश करते रहते उनको जो पीछे हुआ है वही ठीक है आगे सब गलत है फिर इनके विपरीत दूसरे तरह के लोग है वे कहते हैं जो आगे होगा वही ठीक है पीछे जो हुआ सब गलत है मैं तुमसे कहता हूं पीछे भी जो हुआ वह भी ठीक है आगे और भी ठीक होने को है तुम पीछे को भी संभाल लो पीछे की संपदा को भी संभालो अपने में तुम ज्यादा समृद्ध हो जाओगे और उसी समृद्धि की बुनियाद पर भविष्य के महल खड़े होंगे भविष्य के मंज़र उठेंगे जो अतीत में जाना गया उससे बहुत कुछ ज्यादा भविष्य में जाना जा सकेगा क्योंकि अतीत के कंधे पर हम खड़े हो सकते इसलिए बोल रहा हूं कबीर पर भी क्राइस्ट पर भी कृष्ण पर भी ताकि तुम इन सब कंधों का सहारा ले लो ताकि तुम सब कंधों पर खड़े हो जाओ तुम ऊपर उठो कभी किसी छोटे बच्चे को बाप के कंधों पर खड़ा हुआ देखा है फिर उसे दूर तक दिखाई पड़ने लगता है तुम सारे कंधों का उपयोग कर लो ये तुम्हारी सीढ़ियां तुम इन पर चढ़ते चले जाओ ताकि तुम और दूर और विस्तीर्ण दिखाई पड़ने लगे पूजा मत करो इनकी इनको आत्मसात कर लो तुम पूजा में पढ़े हो पूजा बचने का उपाय है मैं तुम्हें पूजा नहीं सिखा रहा हूं तुम्हें आत्मसात करने की प्रक्रिया सिखा रहा हूं इसलिए पुनरुजीवित करता हूं अभी रज्जब पर बोल रहा हूं तो कोशिश यह है कि अब रज्जब को तुम सीधा पढ़ोगे तो तुम्हारे हाथ में कुछ आएगा नहीं शब्द रह जाएंगे मैं अपने प्राण रज्जब में डाल देता हूं जैसे रज्जब ने बोला होता वैसे तुमसे फिर बोलता हूं तुम्हें तो एक मौका देता हूं रज्जब के साथ सत्संग कर लेने का यह कोई रज्जब के ऊपर टीका नहीं हो रही ये रज्जब के ऊपर कोई व्याख्या नहीं हो रही मैं कोई पंडित नहीं हूं न कोई भाषा शास्त्री हूं न कोई इतिहासज्ञ हूं यह रज्जब के ऊपर कोई व्याख्यान नहीं हो रहा रजत को निमंत्रित कर रहा हूं तो मेरा उपयोग कर लो थोड़ी देर को फिर लोगों को सत्संग का मौका दे दो फिर से तुम्हारी वाणी जीवित हो जाए तुमने सूखे बेले भी कभी सूंघे इनको मसला ना करो कितनी आजूर्दा मगर भीनी महत देते इनको फेंका ना करो सुख हुए बेले भी कभी सूंघे ये सुख हुए बेलों को फिर से हरा कर रहा हूं ताकि फिर एक बार तुम्हारे नासा पुच इनकी अपूर्व सुगंध से भर जाएं। कौन जाने कौन सा फूल तुमको पकड़ ले और रूपांतरित कर जाए कौन जाने कौन सी वाणी तुम्हारे हृदय तंत्री को छू दे कौन जाने तुम्हें जगाए कि महावीर तुम्हें जगाए कौन जाने किसकी पुकार तुम्हारे स्वयं प्राणों को मत डाले इसलिए सबको बुला रहा हूं जो सत्संग तुम्हें उपलब्ध हो रहा है वैसा सत्संग पृथ्वी पर कभी किसी को उपलब्ध नहीं हुआ था इसलिए सबको बुला रहा हूं सारी गंगा तुम्हें उपलब्ध करवा दे रहा हूं जो घाट तुम्हें रुक जाए जहां और जिस नाव में तुम बैठ जाना चाहो बैठ जाओ पार उतरना है पार उतरना ही है कोई भी बहाने से पार उतरो अटके मत रह जाओ इसलिए सब पर बोल रहा हूं मैं सब हूं तुम भी सब हो मुझे याद है तुम्हें याद नहीं तुम्हें याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं दूसरा प्रश्न आपने कहा जंजीरें टूट जाती हैं लेकिन मेरी जंजीरें टूटी नहीं और अब वही जंजीरें नू बनकर बज रही हेमा यही मतलब है जंजीर टूट जाने का जंजीर है ही नहीं माना है तो जंजीर है संसार है कहां माना है तो संसार है जागो और जंजीरें नुपुर बन जाती यही तो मजा है संसार निर्वाण हो जाता है इसलिए तो मैं कहता हूं संसार से भागना नहीं है जागना है भागने में तो ये बात हमने मान ही ली कि संसार में निर्वाण नहीं हो सकता भागने में तो हमने ये बात मान ही ली कि जंजीरें सच्ची हैं और तोड़नी पड़ेंगी जंजीरें झूठी हैं सपना है देखते ही नू पर बजे उठते गुलामी है नहीं भ्रांति समझते ही गुलामी विसर्जित हो जाती स्वतंत्रता का संगीत जगने लगता है छलके न सुबू और झू उठे कतरा न मिले और प्यास बुझे यह जर्फ पीने वालों का साकी का कोई एजाज नहीं पीने का ढंग चाहिए पीने की शैली आनी चाहिए तो फिर ऐसी अद्भुत घटना भी घट जाती है छलके न सुबू और झूम उठे कतरा में मिले और प्यास बुझे एक बूंद भी नहीं जाती कंठ में और प्यास बुझ जाती सुराही छलकती भी नहीं और प्याले भर जाते यह जर्फ पीने वालों का यह विशेषता है पीने वालों की साकी का कोई एजाज नहीं पिलाने वाले का कोई चमत्कार नहीं पीने का ढंग आ जाए पीख कर होने की कला आ जाए तो संसार निर्वाण है पदार्थ परमात्मा है और साधारण से कृत्य असाधारण हो जाते उठना बैठना पूजा हो जाती प्रेम प्रार्थना हो जाती इस जगत में जो भी मिलता है प्रभु ही मिलता है आख बदली कि सब बदला हेमा ठीक कहती है तू तो कि जंजीरें टूटी नहीं है पर अब वही जंजीरें नुपुर बन के बज रही यही जंजीर के टूटने का मतलब है अब जंजीरें कहां हैं अब नुपुर जंजीरें गई वो हमारी भ्रांति थी जैसे रास्ते पर किसी ने रस्सी को पड़ा देखा था और सांप समझ लिया था अब रोशनी हो गई या दी जल गया आख खुल गई गौर से देखा रस्सी है सांप गया सांप का भय गया ऐसा ही यह संसार है हमने कुछ का कुछ समझ लिया है इसलिए तो मैं कहता हूं कि संबंधों से भागना मत क्योंकि जिस पत्नी को छोड़कर तुम भाग रहे हो उसमें परमात्मा बसा है और जिस पति को छोड़कर तुम भाग रहे हो उसमें परमात्मा बसा है जिस बेटे को छोड़कर तुम जंगल जा रहे हो उसमें भी परमात्मा ही आया हुआ था तुम जा कहां रहे हो परमात्मा तुम्हें खोजने कितने रूप में आया पत्नी के रूप में बेटे के रूप में बेटी के रूप में माँ के रूप में मित्र के रूप में पड़ोसी के रूप में परमात्मा ने कितने रूप धरे तुम्हें खोजने को तुम्हें सब तरफ से तलाश रहा है तुम जंगल जा रहे जागने भर की बात है सब बदल जाता है आंसू मुस्कुराहटे हो जाते काराग्रह मंदिर हो जाता है हालते दिल आया हो गई खामोशी तर्जुमा हो गई हालते जिंदगी का बया दुख भरी दास्तां हो गई कोशिशें इल्त फातो करम कोशिश रायगा हो गई दास्तान गमे आरजू जब बड़ी बेकर हो गई खुल गया जिंदगी का भरम हर नफस इंतहा हो गई तुम हंसकर जो देखा मुझे जिंदगी नगमा खुआ हो गई उसकी बस एक हंसकर देख लेने की बात तुम हंसकर जो देखा मुझे जिंदगी नगमा खुआ हो गई गए सब रोने के दिन गीत के दिन आ गए जिंदगी नगमा खुआ हो गई जिंदगी गायक हो गयी आंसू मुस्कुराहट में बदल जाती है और जहां तुमने दुख के अतिरिक्त कुछ भी न पाया था वहां दुख ही भर नहीं मिलता और सब मिलता है जहां तुमने नर्क ही नर्क पाया था अचानक तुम हैरान हो जाते हो कि नर्क गया कहा स्वर्ग का अवतरण हो गया है स्वर्ग और नर्क कहीं और नहीं यही है तुम्हारी नजर में तुम्हारी दृष्टि सृष्टि है देखने की कला सीखो पीने की कला सीखो जिंदगी एक अवसर है जीने की कला सीखने का इसलिए मैं तुम्हें जीवन से जरा भी नहीं तोड़ना चाहता जीवन से जोड़ना चाहता हूं समग्री भूत भाव से तुम जीवन के साथ एक होकर जीवन को देखो पहचानो जियो यहीं कहीं राज छिपा है तीसरा प्रश्न भगवान दो तीन दिन से मैं यहां आई हूं शायद थोड़े और दिन रह जाऊंगी लेकिन मैं आपको किडनैप करने आई हूं आपके सब सन्यासियों को सावधान कर दे फिर ऐसा ना हो कि मैंने बताया नहीं था यह सवाल नहीं है झांसा चिट्ठी आप तो हर रोज मेरे साथ हैं फिर कभी कभी भाग भी तो जाते अब आप भाग ना सकेंगे और मैं नहीं आऊंगी योगिनी ये राजा बिल्कुल नेक गुरु को चुराना ही होता है गुरु को चुरा के अपने हृदय में बसाना ही होता है और कोई उपाय भी नहीं तुम्हें किडनेप करने की मेहनत ना करनी पड़ेगी मैं तो तुम्हारे साथ चलने को राजी हूं जगह दो सिंहासन खाली करो सिंहसन से अहंकार को उतर जाने दो तो मैं तुम्हारे साथ अभी हो जाऊं जब जब तुम्हारे मन से सिंहासन अहंकार उतर जाता है तब तब साथ हो जाता है जब जब अहंकार फिर सिंहासन पर बैठ जाता है तब तब साथ टूट जाता है ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है तुम चाहो तो 24 घंटे मुझे साथ रखो तुम्हारी मर्जी की बात है इसलिए अगर कुछ करना है तो वहां भीतर कुछ करना होगा वहां याद को सघन करो वहां से मैं भाव को जाने दो ये मैं भाव इतना गहन होकर बैठा है इतनी गहराई तक इसकी जड़ें प्रविष्ट हो गई कि तुम इसकी शाखा प्रशाखा काटते रहो कुछ नहीं होता नए अंकुर निकल आते इसकी जड़ काटनी होगी जड़ कैसे कटती है दो ही उपाय या तो प्रेम से कट जाती है जड़ या ध्यान से कटती है जड़ दो में से कोई एक उपाय चुन लो वही मुझे किडनैप करने का उपाय या तो प्रेम से इतने प्रेम से भर जाओ कि अहंकार उसमें डूब ही जाए और या इतने ध्यान से भर जाओ कि जागरूकता ऐसा हो कि अहंकार है ही नहीं ये दिखाई पड़ जाए ध्यानी को दिखाई पड़ जाता है कि अहंकार न कभी था न है एक झूठ था एक धारणा थी और प्रेमी को दिखाई पड़ जाता है क्योंकि प्रेमी अहंकार पर रख देता है उस झूठी धारणा को किसी के प्रेम में बहा देता है बाढ़ आ जाती प्रेम की और अहंकार की झूठी धारणा बह जाती दोनों से कुछ एक उपाय और मैंने तुझे आनंद योगनी नाम दिया है इसीलिए दिया है ध्यान तेरा मार्ग है ध्यान तेरा योग है योग अर्थात ध्यान जागरूक बन और और जाग उठते बैठते सोते एक ही स्मरण रहे कि जो भी मैं करूं जो भी मुझसे हो उसमें बेहोशी ना हो चलू तो होश पूर्वक बैठू तो होश पूर्वक बस होश को होश के समलते ही संभलते एकदम तुम अचानक पाओगी सब घटित हो गया है प्रश्न संसार संन्यास में बाधा डाल रहा है परिवार विरोध में पत्नी विरोध में समाज विरोध में और आपकी मिंदा में वे सभी सहमत मैं क्या करूं संसार बाधा डाले यह सब इसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं बाधा तो संन्यास की कोई जरूरत ही ना रह जाए संसार बाधा डालता है इसी में तो चुनौती है जो हिम्मत मत वर, वे चुनौती स्वीकार कर लेते समाज को छोड़ना नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाज को छोड़ना मगर समाज की हर बात मानने की कोई आवश्यकता नहीं है व्यक्ति स्वतंत्र है उसकी कित्या स्वतंत्र है अपनी निजता की घोषणा करो संसार तो सन्यास का विरोध करेगा क्योंकि संसार नहीं चाहता है कि तुम्हारे भीतर निजता हो निजता खतरनाक है समाज के लिए संसार के लिए संसार चाहता है कि तुम एक कुशल यंत्र हो बस आत्मा तुम में होनी नहीं चाहिए आत्मा से झंझट हो अब एक सैनिक के पास अगर आत्मा हो तो वो सैनिक नहीं हो पाए क्योंकि आत्मा हो तो हजार प्रश्न उठेंगे वो पूछेगा कि मैं गोली इस आदमी पर क्यों चलाऊं? इसमें मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं इससे मेरी पहचान तक नहीं दुश्मनी की तो बात दूर दुश्मनी की पहले दोस्ती तो होनी चाहिए कम से कम पहचान तो होनी चाहिए इससे मैंने पहले कभी देखा भी नहीं इससे मैं क्यों गोली मारूं और जैसे मेरी पत्नी मेरे घर राह देखती है कि पत्नी भी इसके घर राह देखती होगी और मेरे बच्चे प्रार्थना कर रहे होंगे कि मैं मारा ना जाऊं और इसके बच्चे भी प्रार्थना कर रहे होंगे कि ये मारा ना जाए जैसे मैं अपनी जिंदगी गांव पर लगा दिया ऐसी रोटी उनकी गाँव पर लगा दी हम दोनों संगी साथी है हम दुश्मन नहीं है अगर गोली चलानी भी होगी तो हम दोनों मुल्क तुम पर तो गोली चलाएंगे जो गोली चलाने की आज्ञा है अगर आत्मा होगी तो बड़ा खतरा हो जाएगा दुनिया की आज्ञा हो सकेंगे। समाज गुलाम चाहता है स्वतंत्र विचारशील लोग नहीं संसार चाहता है ऐसे लोग जो आज्ञा का बगावती और विद्रोही नहीं कभी पूछे तुम तुम ऐसा क्यों करें समाज गुलता है तुम इतिहास की किताबों में पढ़ते हो तो पहले गुलामी होती थी बात है गुलामी अब भी उतनी नाम बदल गए ऊपर का रंग रोगन बदल दिया गया है बात वही है। समाज स्वतंत्र व्यक्ति को स्वीकार करने में घबराता है स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्र है यही अर्चन है वो अपने ढंग से जिए अपने ढंग से चलेगा तुम एक स्वतंत्र व्यक्ति से जिसके पास अपनी निचिता है अगर अगर गणेश जी उनकी पूजा करो वो कहेगा कहां के गणेश जी ये मिट्टी का लौंगा है तुमने बना के खड़ा कर दिया कैसे पूजा आदमी की बनाई चीज की कैसे पूजा करनी है तो उसकी करूंगा जिसने सब बनाया अभी तुम बना के तैयार किए हो यह तुम्हारे हाथ का खिलौना है फिर चित्र जी का हो चाहे हनुमान जी का हो चाहे हजार और नाम रखो इसकी मैं कैसे पूजा करूं और अगर करूंगा तो ये पूजा झूठी होगी मेरे हृदय की नहीं होगी आत्मा होगी तो आत्मा का स्वर होगा आत्मा होगी तो अंतकरण होगा आदमी कहेगा कि मैं झुकूंगा नहीं आदमी की बनाई हुई चीजों के सामने झुकूंगा उसके सामने जिसने सब बनाया जिसने मुझे बनाया जिसने तुम्हें बनाया जिसने तुम्हारे बेटे बनाए उसी के सामने झुकूंगा उसी मालिक के सामने झुकूंगा खड़ी हो जाएगी गणेशोत्सव कैसे होली का हुगंग कैसे दिवाली पे लक्ष्मी का पूजन कैसे हो, हो, हो. जिसके पास थोड़ी भी बुद्धि है चैतन्य है समझ है अच्छा सिक्कों का अर्चन पूजन धन की इस धार्मिक देश में और जहां लोग लो भ्रांति सवार है कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा आध्यात्मिक लोग दुनिया में कहीं भी धन की प्रोति सिवाए इस देश को छोड़कर और यह आध्यात्मिक देश है और सारी विधिवादी और हम अध्यात्मवादी और दिवाली आज से चलाते हैं और लक्ष्मी पूजन हो रहा है सिक्के का ढेर लगाए उसके सामने मंत्रोच्चार हो रहा है धन की पूजा ऐसी निर्लज पूजा ऐसी बेसर्म पूजा दुनिया में कहीं नहीं हुई तुम्हें थोड़ी न हो थोड़ा सोच विचार हो तो तुम कहोगे ये पी पी चांदी सोने के ठीकरों की पूजा कर रहा हूं और ये बुद्ध और महा बात है बुद्ध और महावीर की पूजा धन की तुम्हें विसंगति दिखाने को हो जाएगी तुम कैसे तुम्हारे ढोंग में जी सकोगे जो चलता है मुश्किल हो जाएगा ढोंग में चल चल और ऐसे हर व्यक्ति अगर ढोंग में चलने को राजी ना हो जाए तो समाज बिखरेगा यह समाज तो बिखर जाएगा एक नया समाज पैदा होगा ये सिर्फ बिखरना नहीं चाहता है। इस समाज के न्यस्त स्वार्थ ये समझाना चाहता है ये तुम्हें मिटा के ही बना रह सकता है ये तुम्हें मार के ही जी सकता है, इसलिए समाज जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसकी हत्या करने में लग लग, हर बच्चे की हत्या कर दी गई है तुम इस ख्याल में मत रहना कि तुम जिंदा हो तुम्हें जिंदा होने नहीं दिया गया है तुम्हारे जिंदा होने के पहले तुम्हें आ जा सब बच्चे बचपन में ही मार डाले गए क्लासें जी रही इसलिए तो दुनिया में इतनी मूढ़ता है इतना अंधकार है इतनी गुलामी इतनी हिंसा है इतना वैमनस्य आदमी नहीं हुए यहां और तुम अगर सन्यासी होना चाहते हो गावत कर रहे हो तुम ये कह रहे हो कि मैं अपनी आखने दूंगा ये मेरा जीवन है मैं अपने ढंग से जीवंगा क्या से जीवूंगा मुझे अपना गीत गाना है मैं किसी दूसरे के ताल पर नाचने को राजी नहीं नाचना होगा तो नाचूंगा नहीं नाचना होगा तो नहीं नाचूंगा लेकिन तीन बजाओ और मैं नाचू ये नहीं हो सकता संसार बाधा डालेगा लेकिन इस बाधा से घबराने की कोई जरूरत नहीं इसे चुनौती बनाओ ये मौका है इसे टक्कर लो हमारी रिश्ते आजाद पर क्या क्या कमंदे हैं रीली कितनी सलासिल होती जाती है उधर दी जा रही है रफतें दीवार यार यार। इधर आजादियों की फिक्र कामिल होती जाती है को इधर है कि एक तिनका न रह जाए इधर फिक्र न से मन और महकम होती जाती है यकीनन आ गया है मैं एकदम तस्ना लप की पीता जा रहा हूँ कैफियत कम होती जाती हमारी फते आजाद पर क्या क्या, क्या कमंदे हमारे स्वतंत्र स्वभाव पर कितनी बेड़ियां है कितनी दीवारें कितनी जंजीरें हमारे फितरते आजाद पर क्या क्या कमंदे हैं सुरीली कितनी आवाजी जाती और ये जो आयोजन है दास बड़े कुशलता से किया गया है इतनी कुशलता से किया कि बेड़ियां बजे भी तो उनमें से सुरीली आवाज निकले उनका स्वर मोहक जैसे जिससे बजे, तुम्हें याद ही ना पड़े कि बेड़िया बेड़ियों को ऐसा सोने चांदी से मरा गया है कि तुम्हें भ्रम कि आभूषण है छोड़ने की तो बह दूर थाने में लग जाओ कि कोई चुराना ले जाए काराग्रह को इतना अर्थ लगा गया है कि तुम समझते हो तुम्हारा घर फित्र आजाद पर क्या क्या कमंदे हैं सुरीली कितनी आवाजें सत जाती है उधर दी जा रही है रफते दीवार जिंदा को और और, और ये दीवाने बड़ी की जा रही है काराग्रह मजबूत किया जा रहा है नए दे जा रहे उधर दी जा रही है रफते दीवार को इधर आजादियों की फिक्र कामिल होती जाती लेकिन अगर हिम्मत आदमी हो जैसे जेल की दीवार बड़ी होती है वे वे आजाद होने की आकांक्षा गहन होती इधर आजादियों की फिक्रिक्र की जाती चुनौती लो हवाओं को जिदे के तिनका न रह जाए इधर फिक्रे नसेम और महकूब की जाती माना कि तूफान है और आंधियां हैं और संसार है और है और समाज है और सब मिलके तुम्हारे के नील को बनने न देंगे तुम्हारी काट डालेंगे तुम्हारी आत्मा को जन्नत देंगे माना हवाओं में प्रसिद्ध है कि एक तिनका न रह जाए इधर फिक्रे न से मन है और मोती जाती अगर हिम्मत हो तो नीर निर्माण की हिम्मत बढ़ाओ, नीर निर्माण की अभीपसा को और प्रबल होने दो जितने जोर से ससरे उतनी जोर से संकल्प जगे तुम के एक तिनके को ना बचने देंगे तुम भी जिद करना निर्माण करके रहेंगे ये नीड़ निर्माण का मजा ही तब है जब आंधी में हो यकीनन आ गया है फिर में तिस लप कोई अब पता चल जाने दो मधुशाला को कि आ गया है सचमुच में कोई प्यासा ऐसे ही नहीं, नहीं चला जाएगा यकीनन आ गया है मैगदा में तिस लप कोई छता जा रहा है पीता जा रहा हूं कैफियत कम होती जाती जब सच्ची कोई प्यास होती है तो जितना पियो उतनी प्यास बढ़ती जाती क्यों किधर पीते जाते हो तो प्यास और सघन होती जाती संन्यास्यास तो एक मदिरा है हिम्मत करनी होगी भी अक्कड़ बनना होगा और मैं जानता हूं अड़चने हैं संसार तुम कहते हो संसार संन्यास में बाधाएं डाल रहा है परिवार विरोध में परिवार के विरोध के भी कारण है क्योंकि संन्यास के नाम पर अब तक जो चला है वो परिवार विरोधी था संन्यास के नाम पर अब तक जो चल चला जीवन विरोधी था पत्नी घबरा रही होगी सनसन को जाओगे तो घर छोड़ दोगे समझाओ अपने परिवार को कि ये सन्यास का एक नया आविर्भाव है यहां कुछ छोड़ना नहीं यहाँ पत्नी को छोड़ के भाग नहीं जाना है और न परिवार को न जिम्मेवार को न दायित्व को सच तो यह है कि खुशी होकर तुम जितने अपने परिवार के लिए प्रेमपूर्ण हो सकोगे उतने बिना खुशी होकर नहीं हो सकोगे मैं तो प्रेम सिखा रहा हूं भयभीत होगा पत्नी भयभीत होगी स्वाभाविक तथाकथित सन्यास के नाम पत्नी पत्नियां पति के रहते विधवा नहीं हो गई आंकड़े इकट्ठे करो तुम बहुत हैरान हो जाओगे कत महावीर के पास पचास हजार लोग सन्यास हुए वो तो ठीक इनके पचास हजार पत्नियों का क्या हुआ उन पचास हजार पत्नियों के साथ छोटे छोटे बच्चे होंगे उनका क्या हुआ उन्होंने भीख मांगी यतीम खानों में पले बेवक्त मरे बीमार शिक्षा मिली नहीं मिली पचास हजार जो सन्यासी हो गए तो ठीक बड़ा गौरव का काम हुआ लेकिन पचास हजार आत्नियां छूट गई इनमें से कितनियों को वैश्य हो जाना पड़ा इसका भी तो कुछ हिसाब लगाओ कितनों को भीख मांगनी पड़ी धर्म के नाम पर और उनके मुंह भी भूला क्योंकि पति ने कोई बहुत बड़ा काम काम बोला भी नहीं जा सकता पुरानी संन्यास की धारणा ऐसी जीवन विरोधी थी ऐसी आनंद विरोधी थी हजारों हजारों साल की छाप पड़ गई लोगों के मन पर सन्यास सब हो जाती सन्यास और भीतर एक कंपन हो जाता अब मन कब जाता है शायद तुम्हारी ये पत्नी पहले भी कभी किसी जन्म में किसी सन्यासी के कारण दुख भोग चुकी होगी वो अभी भी इसके अचेतन तल में पड़ी होगी फिर सन्यास फिर वही दुख की कथा फिर वही नच्चों का क्या होगा ये कच्ची ग्रस्ती है इसका क्या होगा अगर ये घबड़ा जाती हो तो आश्चर्य नहीं इसे संन्यास एक बिल्कुल नया जीवन का दृष्टिकोण एक नया दर्शन है यहां हम छोड़ने को किसी को कह नहीं रहे हैं यहां हम भगोड़े पैदा नहीं कर रहे हैं यहां तो हम ऐसे लोग पैदा कर रहे हैं जो बीच बाजार में ध्यान हो और जो परिवार में रह के पिपके पाने की अभिप्सा से भरे ये जीवन भी आत्मा ने दिया है इसे छोड़कर जाना परमात्मा के साथ थकना है जो उसने दिया है उसकी भेंट को पूरी तरह सफ करो इसे अवसर बनाओ इस अवसर से अपने को विकसित करो ये एक चुनौती तो तुम्हारी पत्नी भी समझेगी परिवार भी समझेगा लेकिन ख्याल रखना कि मेरा सन्यास ठीक से समझ लेना कई बार तो ऐसा हो जाता है कि तुम जब मेरा सन्यास लेते हो तब तुम्हारी भी धारणा यही होती कि तुम भी कोई पुरानी प्रक्रिया का सन्यास ले रहे तुम्हारे मन में भी धारणा यही बैठी मेरे से संन्यास ले गए फिर वो मुझे पत्र लिखते जब आपने सन्यास दे दिया अब घर में मन नहीं लगता अब काम में मन नहीं लगता अब घर भी नहीं छोड़ने देते मुझे आज्ञा दें तो मैं जंगल जाना चाहता हूं जंगल जाना आसान लगता है जंगल ही भेजना होता तो परमात्मा ने तुम्हें जंगल में पैदा क्यों होता बहुतों को जंगल में पैदा किया हुआ है ना तुमको आदमी बनाया कुछ तुमसे आशा रखी तुमको भेड़िया बनाता तुमको जंगल में ही रखता तुमसे कुछ बड़ी आशा रखी कि तुम बीस संसार में रह के और अपने भीतर जंगल को पैदा कर सकोगे जंगल में तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं जंगल को तुम्हारे भीतर लाने की जरूरत है हिमालय पे तुम्हें नहीं जाना है, हिमालय को तुम्हारी आत्मा में जगाना है उतनी शांति उतनी धैर्य उतनी सन्नाटा उतना मौन उतना कुआरा सौंदर्य तुम्हारे भीतर पैदा होना पशु जंगल में रहता है सन्यासी के भीतर जंगल रहता है इतना फर्क तुम भी जंगल में जाकर रहने लगे तुम भी पशु हो जाओ मैं जंगल जाने के पक्ष में नहीं मेरा सन्यास लोगों को लगता है सरल है जिन्होंने लिया नहीं जिन्होंने लिया उनको पता चलता है कठिन है आमतौर से लोग यही समझते हैं कि मैंने संन्यास को बिल्कुल सरल बना दिया कुछ ना छोड़ना है न कहीं जाना है न कुछ अड़चन है घर में ही रहे नौकरी भी की दुकान भी की बच्चे भी पत्नी भी सब ठीक और सन्यासी भी हो गए बिल्कुल सरल है तुम्हें तो समझ में नहीं आई है बात अभी जरा होकर देखो जंगल में बैठ के संन्यास सरल है झंझट के बाहर हो गए दुकान पे बैठ के बहुत कठिन है अब ग्राहक में राम देखना पड़ेगा और ये अर्चन ग्राहक में राम देखो तो उसकी जेब कैसे काट। काटो जेब काटो तो राम नहीं दिखाई पड़ता राम देखो जेब नहीं कटती अब मुश्किल हुई घर में हो और आसक्त ना हो आसक्ति के सारे उपकरण मौजूद है और आसक्त ना हो उपकरण ना हो तो आदमी अपने को कहीं भी उलझा रहे धुन करता रहे जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ता रहे उलझा ले कहीं अपने को भूला रहे लेकिन सामने सारे उपकरण मौजूद हो जरा चौके में बैठ के जहां पत्नी सुंदर सुस्वादु भोजन बना रही हो एक दिन उपवास करो उपवास के दिन तुम्हें पता है लोग क्या करते हैं मंदिर चले जाते जैन परियोषण में उपवास करते तो फिर घर में नहीं रहते क्योंकि घर में खतरा है बच्चों की भोजन भी पकेगा सुगंध भी ओढ़ेगी भोजन की चौके से आती खनकाश बर्तनों की आवाज सब पुकारेगी आज बहुत पुकारेगी और दिन तो सुनाई भी नहीं पड़ती थी और दिन तो अपना अखबार पढ़ते रहते थे कौन सुनता था चौके में क्या आवाज आ रही लेकिन आज पेट खाली आज अखबार पढ़ने में मन नहीं लगता आज मन चौके की तरफ भाग रहा है बच्चे किनकारी कर रहे हैं बच्चे कह रहे हैं मां से कि आज खीर बहुत बढ़िया बनी अब ये प्राण संकट में पढ़ रहे ये उपवासी आदमी इसकी मुसीबत समझो दो तो ये जाके मंदिर में बैठ जाता है मंदिर में और भी उपवासी बैठे इस जैसे और भी बुद्धू है ना वो सब वहां बैठे वो एक दूसरे को सहारा देते क्योंकि वहां बैठे शांत बनके। भूख सबको लगी मगर अब बाकी लोग इतने शांत बैठे अपनी भजियत कौन करा है वो भी शांत बैठे मुनि महाराज का प्रवचन सुन रहे हैं प्रवचन में उपवास की प्रशंसा की जा रही है भोजन का विरोध किया जा रहा है जो आज भोजन कर रहे हैं उनका सब का नरक जाना निश्चित इस चित्त को आनंद भी आ रहा कि ठीक है बाद में भटकोगे बाद में भोगोगे आज मैंने तकलीफ उठा ली कोई बात नहीं देख लेंगे एक एक बात का बदला ले लिया जाएगा मन में बड़ा मजा आ रहा है कि मैं पुण्य आत्मा और बाकी सारा जगत पापी विचारों को कुछ पता नहीं ऐसे तुम अपने को समझा रहे हो मेरा संन्यास ऐसा है कि तुम घर में बैठे हो बाजार में बैठे हो सारे उपकरण वासना को जगाने वाली सारी चुनौतियां सारे संवेद उपस्थित और वहां निश्चिंत हो और कोई चीज छूती नहीं कोई चीज आभा नहीं डालती तुम कहते हो ये सरल फिर तुम्हें सरलता और कठिनता शब्दों का अर्थ मालूम नहीं ऐसा ही प्रचार किया जा रहा है सारे देश में कि मेरा सन्यास सरल है आओ बनो सन्यासी और जानो ऊपर से सरल दिखाई पड़ रहा है भीतर बड़ी कठिनाई गहरी कठिनाई वे विरोध करेंगे उन्हें पता नहीं है उन्हें समझाओ और समझाना सिर्फ शाब्दिक नहीं होना चाहिए तुम्हारे व्यक्तित्व से समझाओ मेरे पास आने से तुम्हारी पत्नी को पता चलना चाहिए कि तुम ज्यादा प्रेमपूर्ण हो गए तो समझा पाओगे नहीं तो नहीं समझा पाओगे बातचीत से क्या होता है पत्नी पत्नियां बातचीत तो पतियों की सुनती ही नहीं ख्याल रखना पत्नियां तो पतियों की बातचीत को बकवास समझती तुम बके जाते हो वो सुनती नहीं पत्नियां ज्यादा व्यवहारिक मैं तो तुम्हारे व्यक्तित्व को देखती तुम ज्यादा प्रेमपूर्ण हो गए हो तुम्हारे जीवन में ज्यादा करुणा आ गई है तुम्हारा लोभ कम हुआ है तुम्हारी वासना छीन हुई ये सब बातें सबूत देंगी अब पत्नी देखती तुम हो तो वैसी के वैसे शायद और क्रोधी हो गए क्योंकि ध्यान करने बैठते हो बच्चे ने शोरबोल कर दिया आ गए निकल के बाहर दुर्वासा ऋषि के भांति तैयार अभिशाफ देने को जन्म जन्म तक के लिए नष्ट कर देने की तैयारी पत्नी अगर ये देखेगी तो उसे भरोसा नहीं आएगा कि ये सन्यास कुछ भिन्न है भिन्नता का अनुभव कराओ तुम्हारी जिंदगी में थोड़ा नाच आने दो तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी रसधार बहने दो स्त्रियां बहुत व्यवहारिक है बुद्धि से समझाने की जरूरत नहीं है उनके समझने का एक अलग ढंग है अस्तित्व तुम्हें देख के वो पहचान लेंगी उनकी आंखें आनंद के आंसुओं से भर जाएंगी वे तुम्हारे सन्यास में सहयोगी बन जाएंगी इतना ही नहीं वे स्वयं भी सन्यास के लिए आतुर और उत्सुक हो जाएंगी मैं तुम्हें जीवन दे रहा हूं तुमसे जीवन छीन नहीं रहा हूं इसके प्रमाण दो रही यह बात कि आपकी सभी निंदा करते हैं मैं क्या करूं या तो उनके साथ सम्मिलित हो जाओ अगर सन्यास से बचना हो वो भी बेचारे इसलिए निंदा कर रहे हैं। मैं उनके लिए खतरा हो गया हूं मेरी मौजूदगी उन्हें बेचैन कर रही मेरी मौजूदगी उनकी शांति छीन रही उनका संतोष छीन रही मेरी मौजूदगी उन्हें याद दिला रही कि कुछ और भी होने का एक ढंग है जिंदगी और ढंग से भी जी जा सकती है जिंदगी को एक और रंग भी दिया जा सकता है उनकी जिंदगी उदास है उनकी जिंदगी पश्चाताप से भरी है उनकी जिंदगी एक हार है और एक पराजय का लंबा लंबा इतिहास है मेरी मौजूदगी उन्हें यह ख्याल दिला रही कि अब तक उन्होंने जो किया व्यर्थ गया लेकिन अहंकार मानने नहीं देता कि अब तक जो किया वो गलत गया कौन मानने को राजी होता है कि मैंने जो 50 साल जिए वो अज्ञान में जिए 50 साल अज्ञान कोई मानने को राजी नहीं होता आदमी अपनी प्रतिष्ठा का बचाव करता है वे मेरी निंदा में लगे हैं क्योंकि उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बचानी है। अगर मैं सही हूं तो वे सब गलत है यहां समझौता होने वाला नहीं मैं कोई समझौताबाजी नहीं या तो दो, दो चार होते हैं या दो दो चार नहीं होते मैं तो सीधी बात कह रहा हूं वो सीधी बात उनको बेचैन कर रही तीर की तरह चुभ रही उनकी निंदा मेरी निंदा नहीं है सिर्फ आत्मरक्षा है वे अपनी आत्मरक्षा में लगे तो अगर तुम्हें भी संन्यास से बचना हो तो तुम भी निंदा में लग जाओ वही उपाय है बचने का और अगर तुम्हें सन्यास में जाना हो तो उन्हें निंदा करने दो उनकी निंदा से क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे मेरे बीच जो घट रहा है उनकी निंदा से गलत नहीं होता अगर कुछ घट रहा है तुम्हारे मेरे बीच अगर कोई सेतु बन रहा है अगर प्रेम के धागे फैल रहे हैं तुम्हारे मेरे बीच तुम्हारे मेरे बीच कोई एक अनुभव सघन हो रहा है तो उनकी निंदा से क्या फर्क पड़ता है हंस लेना उनकी निंदा से तुम भी बेचैन हो जाते हो उसका कारण यही है कि तुम भी अभी डवाडोल नहीं तो निंदा बेचैन नहीं करेगी मुझे कोई चिंता नहीं है उनकी निंदा से सारी दुनिया निंदा करे अगर दुनिया को निंदा करने मजा आता है तो उन्हें मजा लेने दो मजा लेने का उन्हें हक है यह उनकी स्वतंत्रता है मुझे इससे कोई अड़चन नहीं सच तो यह है उनकी निंदा से सिर्फ यही सबूत मिलता है कि जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ सच है सत्य की सदा निंदा हुई सत्य के साथ सदा यही व्यवहार हुआ है वही व्यवहार मेरे साथ हो रहा है ये व्यवहार बढ़ता जाएगा जिस जैसे मेरे रंग में रंगेंगे जिस जैसे ये हवा फैलेगी ये तरंग में व्याप्त होंगी पृथ्वी के कोने कोने ये व्यवहार बढ़ता जाएगा कल मुझे खबर मिली कि ब्राजील में ब्राजील की सरकार ने मेरे केंद्रों को बंद करवा दिया पुलिस ने हमले किए हैं केंद्र बंद कर दिए अब ब्राजील की सरकार का मैं क्या बिगाड़ रहा हूं न ब्राजील कभी गया कभी जाऊंगा मेरे सन्यासी उनका क्या बिगाड़ रहे हैं? मिलजुल लेते नाच लेते गीत गा लेते ध्यान कर लेते प्रेम की दो बातें कर लेते उनका क्या बिगाड़ रहे हैं उन्हें क्या बेचैनी हो रही है उन्हें क्या हो रही है ये बढ़ेगा स्विट्जरलैंड से भी एक महिला आई उसने कहा जब मैं भारतीय राजदूतावास में वहां गई तो उन्होंने मुझे लिस्ट दी उसमें आठ आश्रमों के नाम दिए और साथ में ये भी कहा कि इन आठ में से किसी में भी जाना मगर पुनः भूल के मत जाना वो आठ आश्रम कौन से वो आश्रम वैसे दक्षिणी आश्रम बाबा मुक्तानंद इनके आश्रम जान क्योंकि इनके आश्रम से समाज को कोई खतरा नहीं और वो महिला यहां आने को तैयार थी यहां आना चाहती थी यही आने के लिए आ रही थी उसने गैरिक वस्त्र पहन रखे थे संस की तैयारी करके आ रही थी तो राजदूतावास में उसे कहा गया कि तेरे गैरिक वस्त्र इस बात की संभावना कि तू पुना जा रही है पूना नहीं जाना अगर पूना जाना हो तो हम आज्ञा नहीं दे सकते भारत में प्रवेश की उसे झूठ बोल के आना पड़ा है कि वो पूना नहीं जाएगी बीबीसी से कल पत्र मुझे आया है कि बीबीसी कोशिश करती है आधी फिल्म उन्होंने बना ली है इस आश्रम की आधे में भारतीय सरकार ने उनको अटका दिया है अब वो कोशिश कर रहे हैं मगर सरकार आज्ञा नहीं देती प्रवेश की अगर इस आश्रम की फिल्म बनानी तो उन्हें भारत में प्रवेश की आज्ञा नहीं है। इंग्लैंड में भारतीय उच्चायुक्त से जाके वो बार बार मिल रहे हैं और उच्चायुक्त कहता है कि कोई संभावना नहीं हम आज्ञा दे नहीं सकते अब ये संयोग की ही बात नहीं कि जो व्यक्ति भारत का उच्चायुक्त है लंदन में वो पूना का है तो उसको अड़चन होगी उसको भारी अड़चन होगी वो सज्जन मुझे मिल भी चुके मुझे जब मिले थे तब भी बेचे ही गए थे वो क्योंकि मेरी बातों के साथ मेल खाना सांस चाहिए राजनेताओं में साहस तो होता ही नहीं राजनेता में कोई आत्मा तो होती ही नहीं वो तो अपनी आत्मा को बेच देता है तभी राजनेता हो पाता है जो राजनेता जितनी कुशलता से अपनी आत्मा को बेचने में सफल हो जाता है उतनी जल्दी ऊंचे पदों पर पहुंच जाता है आत्मा बेच के ही पहुंचना होता है ये उपद्रव बढ़ता जाएगा और भी देशों से खबरें आनी शुरू हुई जर्मनी से खबर आई कि अगर हम जाके उनसे कहते हैं कि हमें पूना जाना है, तो आज्ञा नहीं मिलती जर्मनी छोड़ने की हमें झूठ बोल के आना पड़ रहा है कि हम कहीं और जा रहे हैं। यह सिकंजा रोज रोज गहरा होता जाएगा यह कठिनाई बढ़ने वाली है। क्योंकि मैं एक आग हूं तो मुझे गैर एक वस्त्र दिए ही ये इसीलिए दिए ये आग का रंग है और मैं चाहता हूं ये आग सो, सारी दुनिया में फैल जाए ये जैसे जैसे फैलेगी वैसे वैसे कठिनाई आने वाली निंदा भी बढ़ेगी अड़चन भी बढ़ेंगी बाधाएं भी बढ़ेंगी ये सब होगा लेकिन ये सदा ऐसा ही हुआ है ऐसा ही फिर होगा ये कुछ नया नहीं ये आदमी का सदा से सत्य के साथ व्यवहार रहा है डरा के मौज तला तुम से हम नसीनों को यही तो है जो डुबाया किए सफीनों को कभी नजर भी उठाई न सुव कभी चढ़ा गए पिघला के आपगिनों को हुए हैं काफिले जुलमत के वादियों में रवा चिरागे राह किये खून चुका जबीनों को तुझे न माने कोई तुझको इससे क्या मजरूह चल अपनी राह भटकने दे नुक चीनों को कोई माने न माने इसकी तुम फिक्र छोड़ो तुझे न माने कोई तुझको इससे क्या मजरूर चल अपनी राह भटकने दे नुक्ता चीनों को वो जो निंदा कर रहे हैं उनको निंदा में रस लेने दो तुम अपनी राह चलो अगर तुम्हारे साथ सत्य है तो धीरे धीरे और भी लोग तुम्हारे साथ होने लगेंगे सत्य के साथ धीरे धीरे ही लोग होते और थोड़े ही लोग होते क्योंकि सिर्फ साहसी महावीर के साथ कितने लोग हो गए थे बुद्ध के साथ कितने लोग हो गए थे थोड़े ही लोग और उनको ये सब निंदा सही पड़ी थी जो तुम्हें सही पड़ रही क्राइस्ट के साथ कितने लोग थे बहुत थोड़े लोग और सारी निंदा सही पड़ी और क्राइस्ट को सूली पे चढ़ना पड़ा और शिष्यों को जिंदगी भर दुख झेलना पड़ा एक गांव से दूसरे गांव भगाए गए ये सब फिर हो सकता है क्योंकि आदमी वैसा का वैसा है और आदमी की वृत्तियां वैसी की वैसी लेकिन अगर साहस है तो संन्यास के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं साहस है तो सत्य के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं घबराओ मत इस सारी स्थिति को उपयोग कर लो ये सारी स्थिति या तो तुम्हें रुकावट का कारण बन सकती है या तुम्हें धक्का देने का कारण बन सकती है सब तुम पर निर्भर है राह पे पड़ा हुआ पत्थर या तो रुक जाओ या पत्थर पर चढ़ जाओ उसे सीढ़ी बना लो इस सारी स्थिति को सीढ़ी बनाना है मगर हम नई नई तरकीबें खोज लेते हैं कोई कहता हमारे कर्म में नहीं कोई कहता हमारे भाग में नहीं कोई कहता जब भगवान की मर्जी होगी और सारी बातों के लिए तुम ये बातें नहीं सोचते और सारी बातों के लिए तुम स्वयं दौड़ते रहते हो सिर्फ जब जीवन में जरूर कोई क्रांति की बात आ जाती है करीब तब तुम थक जाते हो तब तुम ठिठक जाते हो तब तुम कहने लगते हो भाग्य में होगा तो होगा अब मैं क्या कर सकता हूं यह अपने हाथ की बात नहीं ऐसे तुम बहाना कर लिए ऐसे अपने को बचा लिए ऐसे ही बचते रहे हो अब तक और ऐसे ही जीवन को गंवाते रहे हो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं और सब भाग्य में होगा और सब भविष्यवाणी के भीतर आता होगा सन्यास नहीं आता सन्यास स्वेच्छा से लिया गया निर्णय सन्यास तुम्हारी परम स्वतंत्रता की घोषणा गुलाम रहना हो गुलाम रहो मगर याद रखना तुम अपनी मर्जी से गुलाम मुक्त होना हो मुक्त हो जाओ तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ भी ना होगा परमात्मा भी तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता है इतनी मनुष्य की गरिमा रखी है उसने इतना मनुष्य को सम्मान दिया है आखिरी सवाल समाधि की अंतर दशा के संबंध में कुछ कहें समाधि के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता समाधि बात बात के बाहर की समाधि अनुभव है समाधि कैसे फलित हो जाए ये तो मैं तुम्हें बता सकता हूं लेकिन समाधि में क्या है क्या होता समाधि में मैं भी नहीं बता सकता कोई और भी नहीं बता सकता न कभी किसी ने बताया है न कभी कोई बता सकेगा समाधि शब्दों में नहीं समाधि शब्दातीत अनुभव है समयातीत अनुभव है सारे विशेषणों के पार है सारी अभिव्यक्तियों से दूर है भावातीत दशा है तुम पूछते हो समाधि की अंतर अंतरदशा के संबंध में कुछ कहें तो पहली तो बात समाधि के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन तुम अगर मेरे पास बैठना सीख जाओ तो तुम समाधि के पास बैठे हो तुम अगर मेरी आंख में देखना सीख जाओ तो तुमने समाधि में झांका तुम अगर मेरा हाथ अपने हाथ में ले लो तो तुमने समाधि का हाथ अपने हाथ में लिया एक दिन ऐसा हुआ कि रामकृष्ण की तस्वीर एक चित्रकार ने बनाई और तस्वीर लेके वो रामकृष्ण ने तस्वीर देखी और तस्वीर के चरणों में सिर झुका दिया खुद की ही तस्वीर थी सिर थोड़े चौंके सि थोड़े बिछेन हुए पास में बैठे किसी शिष्य ने कहा कि परमहंस देव आप ये क्या कर रहे हैं होश में हैं ये तस्वीर आपकी अपनी ही तस्वीर को सिर झुका रहे रामकृष्ण का भली याद दिलाई मैं तो समाधि को सिर झुकाया ये तस्वीर समाधि की मेरा रंग रूप है मगर वह तो गौण है इस चित्रकार ने मेरे भीतर के भाव को भी रंग थोड़ा थोड़ा पकड़ा रूप में थोड़ा थोड़ा पकड़ा मैं तो उसी भाव दशा को नमस्कार किया हूं समाधि के संबंध में कुछ नहीं कह सकता लेकिन तुमसे जो बोल रहा हूं वह समाधि बोल रही तुम जिसे देख रहे हो वह समाधि मेरे निकट आओ मेरा स्वाद लो मेरी सुराई से थोड़ी शराब पियो और दूसरी बात समाधि कोई अंतर दशा नहीं है वहां ना कुछ अंतर है ना कुछ वाह है वहां अंतर और वाह का भेद मिट गया है कहने को कहते हैं अंतर दशा, मगर वस्तुतः वहां ना कुछ बाहर है ना भीतर है वहां सब द्वंद्व समाप्त हो गए बाहर भीतर भी द्वंद्व है लोग कहते हैं समाधि परमात्मा का अनुभव है ऐसी भी बात नहीं वहां कोई अनुभव नहीं है कोई अनुभोक्ता नहीं लोग कहते हैं समाधि परमात्मा का साक्षात्कार है कौन साक्षात्कार करेगा और किसका करेगा वहां दो नहीं ज्ञान में तो दो चाहिए ज्ञाता और ज्ञ दर्शन में दो चाहिए दृश्य द्रस्त और दृष्टा समाधि तो एकात्म अनुभव है परमात्मा का दर्शन नहीं होता मैं परमात्मा हूं ऐसा अनुभव होता अहम है अहम ब्रह्मास्म ऐसी उद्घोषणा है समाधि फिर दशा शब्द ठीक नहीं क्योंकि दशा से ऐसा लगता है कोई ठहरी हुई चीज जैसे डबरा बहता नहीं समाधि सरिता है गत्यात्मकता है ऊर्जा है नृत्य है अंतर नृत्य कहो तो ज्यादा ठीक अंतर ऊर्जा कहो तो ज्यादा ठीक अंतर प्रवाह कहो तो ज्यादा ठीक जैसे बिजली कौनती जैसे नदी बहती ऐसा प्रवाह है अनंत से अनंत तक दशा शब्द में ऐसा लगता है सब ठहरा हुआ दुर्दशा में दशा ठीक शब्द ठीक है दुर्दशा में दशा शब्द बिल्कुल ठीक सब ठहरा हुआ समाधि दशा नहीं ऐसा समझो कि एक नर्त नृत्य करती हो नृत्य क्या एक दशा है रक्स करती हुई नर्तकी का बदन जैसे दीपक की लौ जैसे नागिन का फन जैसे चटके कली जैसे लहके चमन जैसे उमड़े घटा जैसे फूटे किरण जैसे आंधी उठे जैसे भड़के अगन जैसे पहलू में दिल जैसे दिल में लगन जैसे मूर्ति नदी जैसे उल्टी पवन जैसे तितली का पर जैसे भवरे का मन जैसे बेरा का दुख जैसे चोरी का धन जैसे मन में तड़फ जैसे बन में हिरन रक्स करती हुई नर्तकी का बदन समाधि, जैसे दीपक की लौ, जैसे नागिन का फन समाज जैसे चटके कली जैसे लहके चमन समाधि जैसे उमड़े घटा जैसे फूटे किरण गत्यात्मकता ऊर्जा प्रवाह जीवंत परमात्मा कोई ठहरी हुई चीज नहीं परमात्मा शाश्वत प्रवाह है इसलिए तो परमात्मा जीवन है परमात्मा पत्थर नहीं है परमात्मा फूल है समाधि को जानो तो ही जान पाओगे मैं राजी तुम्हें समाधि में ले चलने को तुम बाहर बाहर से मत पूछो मैं कुछ कहूंगा तुम कुछ समझोगे तुम बाहर बाहर से पूछोगे तो चुप होगे। आओ भीतर आओ द्वार खुले हैं दस्तक भी देने की कोई जरूरत नहीं आओ भीतर आओ और अगर तुम जरा हिम्मत करो इस दहली के पार होने की तो तुम जान लोगे समाधि क्या है समाधि स्वयं का मिट जाना और परमात्मा का आविर्भाव समाधि समाधान है इसलिए समाधि कहते हैं उसे सारी समस्याओं का समाधान फिर कोई समस्या ना रही कोई प्रश्न ना रहा कोई चिंता ना रही सब शांत हो गया सब प्रश्न गिर गए सब समस्याएं तिरोहित हो गई एक शून्य रह गया लेकिन उसी शून्य में पूर्ण उतरता है तुम शून्य बनो पूर्ण उतरने को तत्पर बैठा है तुम्हारी तरफ से समाधि शून्य है परमात्मा की तरफ से समाधि पूर्ण है लेकिन एक बात स्मरण रखना सदा जो भी समाधि के संबंध में कहा जाए मैं भी जो कह रहा हूं वह भी सम्मिलित है वह सभी काम चला है पूछा है तो कह रहा हूं पूछा है तो कहना पड़ता है लेकिन जो है कहने में नहीं आता है जो है वह जानने में आता है अनुभव में आता है मैं कुछ कहूंगा शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा शब्द में लाते ही वो जो विराट आकाश था समाधि का सिकुड़ के बहुत छोटा हो गया और ये बड़ी असंभव बात है एक छोटा बच्चा किताब पढ़ रहा था इतिहास की किताब और उसने पढ़ा नेपोलियन का ये प्रसिद्ध वचन कि संसार में असंभव कुछ भी नहीं वो खिलखिला के हंसने लगा उसके बाप ने पूछा क्या बात है तू तो किताब पढ़ रहा है कि हंस रहा है उसने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूं कि इसमें लिखा है संसार में असंभव कोई बात नहीं पिता ने भी कहा कि ठीक ही कहा संसार में असंभव कोई बात नहीं लड़के ने कहा फिर रुको मैंने आज ही सुबह एक काम करके देखा जो बिल्कुल असंभव बाप ने कहा कौन सा काम उसने कहा मैं लाता हूं अभी वो भागा स्नान ग्रह से जाके टूथपेस्ट उठा लाया और उसने कहा इसमें से पहले टूथपेस्ट निकालो फिर भीतर करो ये असंभव नेपोलियन के समझमाने में टूथपेस्ट नहीं होता हो। इसलिए मुझे हंसी आ गई क्योंकि सुबह ही मैंने बहुत कोशिश की लाख कोशिश की मगर फिर भीतर नहीं जाता समाधि समाधिकार से पहले मन से बाहर आओ टूथपेस्ट निकाल लिए अब समाधि के संबंध में बताने का मतलब है टूथपेस्ट को फिर भीतर करो फिर शब्दों में लौटो असंभव है शायद टूथपेस्ट तो किसी तरह से आ भी जाए कोई उपाय बनाए जा सकते हैं।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 जैसे दिल में लगन जैसे मुड़ती नदी जैसे उड़ती पवन जैसे तितली का पर जैसे भवरे का मन जैसे विराहा का दुख जैसे चोरी का धन जैसे मन में तड़फ जैसे वन में हिरन इशारे इनको पकड़ मत लेना यह परिभाषा नहीं है मगर अगर ये इशारे तुम्हें पुकारने लगे ये इशारे प्यास बन जाए तुम्हे खींचने लगे एकदम में आकर्षण पैदा हो जाए एक अभी जगह की जान कर रहेंगे तो काम हो गया जो मैं यहां बोल रहा हूं उससे तुम्हें समाधि को नहीं समझा सकूंगा लेकिन जो मैं बोल रहा हूं अगर उससे तुम्हारे भीतर प्यास जगा है, तो एक दिन समाधि का फूल भी तुम्हारे भीतर खिलेगा तुम्हारा हक है अपने अधिकार की मांग करो आज तुम्हें